सबसे महान तथा अनंत शक्तियों से संपन्न है आपको नमस्कार है मन सहित वाणी के थककर निर्वत हो जाने पर जो एकमात्र अपनी कृपा से ही सुनब होने वाले है नाम और रूप से रहित चेतन लेघन ही जिनका सरूप है विषत और असत से परे विराजमान परमात्मा हम सबकी रक्षा करी आप परम सत्य तथा निर्मल हैं हम आपक जो शरणवीर ऐश्वर्य से युक्त परम पुरुष महानुभाव एवं समस्त महाविभूतियों के अधिपति हैं, उन भगवान को नमस्कार है। परमिष्ठचिन आप सबसे से उत्कृष्ट हैं। संपूर्ण भक्त समुदाय आपके युगल चरण बिंदु की बड़ी लाड प्यार से सेवा करते हैं। आपको नमस्कार है। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके दो आकाश मस्तक है चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं संपूर्ण लोक आपका शरीर है तथा चारों दिशाएं आपकी चार भुजाएं हैं भगवान आपको नमस्कार है हे स्तुति करने योग्य परमात्मन हे नाथ इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसे प्रदेश नहीं है जिनमें मेरा जन्म ना हुआ हो जहां मेरी मृत्यु ना हुई हो गढ़ना की जाए तो यह विशाल पृथ्वी परमाणुओं की स्थिति में तोहच जाएगी असंख्य जन्मों के मेरे माता पिताओं की गढ़ना करने के लिए पृथ्वी के परमाणु बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे देव देव मेरे जो मित्र शत्रु अनुजीवी तथा भाई बंधु इस संसार में हो गए हैं उन सब की गढ़ना करने में मैं ऐसा समर्थ हो गय बार-बार आपके चरणों में समर्पित क्या है, परंतु मेरा दुर्जय शत्रु काम अपने क्रोध आदि सहायकों के द्वारा उसे हटात अपने वश में कर लेता है। भगवन् आप आप ही बताइए, ऐसी दशा में मैं क्या करूँ? सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं बहुत पीड़ित हूँ, संसार रूपी कद्दी में गिरे हुए इस दिन पर आप गया कीज पड़ा हुआ प्राणी भी महात्माओं की शरण में आ जाने पर कष्ट नहीं भोगता रोगी मनुष्य को शरण देने वाला वेद है महासागर में डूबे ही मनुष्यों का सारा लोका है बालकों को, को आश्रय देने वाले माता और पिता हैं परंतु भगवन अत्यंत घोर संसार बंधन से दुखी हुए मनुष्य को शरण देने वाले केवल आप ही हैं सर्वस्वरूप सर्वेश्वर आप ही सब के कारण हैं पारमार्थिक सार तत्व भी आप ही हैं महान दुख से भरे हुए संसार हुकी गंडी से स्वयं हाथ पकड़कर मुझे निकालिए हे अचुट्टिये हे अवक्रम यह संसार भूख और प्यास से वात पितृ और कफ इन तीन धातों से सर्दी गर्मी आंधी और वर्षा से आपस में ही एक दूसरे से तथा कभी त्रप्त ना होने वाली काम अग्नि तथा कुरुध अग्नि से बार-बार पीलित होता है इसे इस दशा में देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है मैंने अपनी शक्ति के अनुसार संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमेश्वर भगवान आप वासुदेव का स्तब्धन किया है इससे सब कल्याण हो संपूर्ण जगत के समस्त दोष नष्ट ह वासुदेव की स्तुति भी है इससे इस, इस पृथ्वी पर आंतरिक में सर्व लोग में तथा रसातल में भी जो कोई प्राणी रहते हों वे सिद्धि को प्राप्त हों मेरे द्वारा स्तुति पाठ करते समय जो लोग इसको सुनते हैं इस स्तोत्र का उच्चारण करते समय जो मुझे देखते हैं वे देवता, असुर, मनुष्य तथा पशु पक्षी कोई भी क्यों न हो सभी भगवान विष्णु के तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करें इनके सिवा जो बूंदे, अनन्नाय इंद्रों से रहित हैं जो देख सुन नहीं सकते वे तथा पशु पक्षी, कीड़े, मकोड़े आदि भी आज भगवत तत्त्व ज्ञान के भागी हो जाएं संसार में दुख का नाश हो जाए समस्त प्रजा के हृदय से लोह आदि दोष समुदाय निकल जाए अपने में अपने भाई और पुत्र में जैसा प्रेम और आत्मीयता का भाव होता है सब लोगों का सबके प्रति वैसा ही भाव हो जाए जो संसार रूपी रोग के चिकित्सक संपूर्ण दोषों के निवारण में चतुर तथा परम आनंद की प्राप्ति हेतुभूत है वे भगवान विष्णु सबके हृदय में विराजमान हो और ऐसा होने से सब लोगों के संसार बंधन शिथिल हो जाएं संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले भगवान वासुदेव का स्मरण करने पर मन वाणी और शरीर द्वारा आचरित मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं हे वासुदेव ऐसा उपचारण करने पर अथवा भगवान विष्णु के भक्ति की महिमा का अथवा श्री हरि का स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश हो जाता है यदि यह सत्य है तो इस सत्य के प्रभाव से मेरा पाप नष्ट हो जाए अखिलेश्वर आपके चरणों में पड़े हुए मुझे इसी पर आप यह सोचकर कर्पा कीजे कि की यह बेचारा मूढ़ है कुछ जानता नहीं इसकी बुद्धि बहुत थोड़ी है इसके द्वारा उधम भी बहु इसका मन सदा कलिषु में पड़ा रहता है इसलिए वह मुझमें नहीं लग पाता देव आपकी स्तुति करने में ब्रह्म भी समर्थ नहीं है भगवान आप प्रसन्न होइए हे विश्व आप बड़े दयालु हैं मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए हे अनंत हे पापहारी भारी आप पुरुषोत्तम हैं संसार सागर में डूबे हुए मुझ दीन का उद्धार कीजिए अर्जुन एत्रे के इस प्रकार स्तुति करने पर विशालकाय भगवान ने सुदीवनी आनंदमग्न होकर कहा, वत्स एत्रे मैं तुम्हारी भक्ति से और इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई मनोवंशित एवं दुर्लभ वर मांगो। एत्रे ने कहा, नाथ हरे मेरा अभिष्ट वर तो यही है कि घोर संसार सागर में डूबे हुए मुझ ऐसाएं के ल भगवान वासुदेव बोले वत्स तुम तो संसार सागर से मुक्त ही हो जो सदा इस इस्तोत्र से गुप्त क्षेत्र में हुए मुझ वासुदेव का आश्तवन करेगा उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा हतहे यह अघ्नाशन नाम से विख्यात होगा जो एक को उपवास करके मेरे आगे इस इस्तोत्र का पाठ करेगा वह शुद्धिचित होकर मेरे परमधाम को प्राप्त होगा जैसे सब क्षेत्रों में यह गुप्त क्षेत्र मुझे अधिक प्रिय है उसी प्रकार सब स्तोत्रों में यह स्तोत्र मुझे विशेष प्रिय है जिन प्राणियों के उद्देश्य से महात्मा पुरुष इस स्तोत्र का जब करते हैं वे सब प्राणी मेरी कृपा से शांति ऐश्वर्या तथा उत्तम बुद्धि प्राप्त करेंगे बेटा तुम उन्हें निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर देने पर उनके द्वारा तुम्हें बंधन नहीं प्राप्त होगा पत्नी का पानी ग्रहण करके तुम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करो और अपनी माता की प्रसन्नता बढ़ाओ मुझ में तीन ध्यान करने से निश्चिंत तुम मुझे ही प्राप्त होंगे बुद्धि मन एहंकार पाच ज्ञानिंद्रिया � बौध्ध्व्ये, मन्तब्व्ये, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वचन, आदान, कर्म, गमन, मनोत्सर्ग और रति जनित आनंद ये तेरा महाग्रह हैं, बेटा। अपने पुद्धि आदि शुद्ध आसक्ति शून्य ग्रहों के द्वारा मेरा ध्यान करते हुए पूर्वतक महाग्रहों को शुद्ध रूप में ग्रहण करो। बहुत प्रसाद मानकर स्वीकार करो ऐसा करने से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे वीर इस प्रकार बहुत दर्पण बुद्धि से कर्म करने पर तुम निमिश कर्म भाव को प्राप्त होंगे ठीक उसी तरह जैसे चतुर्स्वर अलंकार रस संबंधी ताले को स्वर के रूप में उपलब्ध करता है वर्ण आश्रम आचार वाला पुरुष भी यदि अपने सब कर्म समर्पित करके स्वय मेरे ध्यान में संलग्न हो जाता है तो उसे भी यहां मोक्ष दुर्लभ नहीं है इसलिए मेरे बताए मुसार बर्ताव करते हुए नियम प्रायण होकर तुम आनंद पूर्वक रहो अपनी साथ त्रुटियों का उद्धार करके फिर मुझ में लीन हो जाओगे यद्यपि वेदों का अध्ययन तुमने नहीं किया है तो भी संपूर्ण वेद तुम्हारी होंगे अब यहां से कोटि तीर्थ में जहां मेधा का यज्ञ हो रहा है जाओ वह तुम्हारी माता का संपूर्ण मनोरथ सफल होगा यो कहकर भगवान विष्णु पुनः वासुदेव विग्रह में ही प्रवेश कर गए उस समय ऐत्री की माता और ऐत्री दोनों एक एकटक दृष्टि से भगवान की ओर देख रहे थी तत्पश्चात वासुदेव विग्रह को नमस्कार करके विस्मय और आनंद में निमग्न हुई